गृहदारण्य उपनिषद शंकर हिंदी अनुवाद अध्याय पहला अधिक अव्याकृत कारण ब्रह्म से व्यक्त जगत की उत्पत्ति दोनों का अभेद और इस अभेद उपासना का फल कर्तादि अनेक कारकों की अपेक्षा वाला ज्ञान और कर्मरूप संपूर्ण वैदिक साधन तथा फल में समाप्त होने वाला साध्य इतना ही है है। है है जो कि यह व्याकृत जगत यानी संसार संसार अब जिसका बीज कर्म है और विद्या है, उस वृक्ष को समूल उखाड़ना है इसलिए अंकुरादि कार्य से अनुमित होने वाली वृक्ष की पूर्व बीजावस्था के समान इस साध्य साधन रूप व्याकृत जगत के व्याकृत होने से इसकी जो बीजावस्था थी उसका श्रुति निर्देश करना चाहती है क्योंकि उस संसार वृक्ष के उखड़ने में ही पुरुषार्थ की परिसमाप्ति होती है ऐसा ही कठोप में ऊर्ध् मूल अवाख गीता में ऊर्धमूल मधाखम और पुराण में ब्रह्म वृक्ष सनातन इत्यादि वाक्यों से कहा भी है श्लोक सातवा वह उस जगत उस समय उत्पत्ति से पूर्व अव्याकृत था वह नाम रूप के योग से व्यक्त हुआ अर्थात यह इस नाम और इस रूप वाला है इस प्रकार व्यक्त हुआ अतः इस समय भी यह अव्याकृत इस नाम और रूप इस रूप वाली है इस प्रकार व्यक्त होती है वह यह व्याकृता इस शरीर में नखाग्र पर्यत प्रवेश किए हुए है जिस प्रकार की छुरा छूरे के घर में छिपा रहता है अथवा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 उस समय यहाँ अव्याकृत से होने वाला जगत भूतकाल से संबद्ध होने के कारण परोक्ष परोक्ष होने से से और इदम इन दो सर्वनामों द्वारा परोक्ष रूप से कहा गया है तथा ह इस अव्यय का प्रयोग उस परोक्ष जगत का सुगमता से ग्रहण बोध कराने के लिए किया गया है अर्थात एवं तदा आसित इस प्रकार कहने पर परोक्ष होने पर भी उस जगत की बीजावस्था को श्रोता अनायासी ग्रहण कर लेता है जैसे युधिष्ठिर, युधिष्ठिर युधिष्ठिरोह राजासीत ऐसा कहने पर को इदं इस शब्द से जिसके नाम और रूप अभिव्यक्त हो गए हैं, वह साध्य साधन रूप पूर्वोक्त जगत ही कहा जाता है इस प्रकार परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से स्थित जगत के वाचक तत् और इदम शब्दों का सामानकरण्य होने से प्रत्यक्ष और परोक्ष परोक्षावस्थ जगत की एकता ज्ञात होती है। वह एकताकृत ही यह जगत है और यही वह यह सत्कार्य का नाश नहीं हो सकता वह इस प्रकार का जगत अव्याकृत रहकर नाम रूपाभ्याम नाम और रूप के द्वारा ही व्याकृत हुआ व्याकृत ऐसा कर्म कर्तु प्रयोग होने के कारण यह निश्चित होता है कि वह आत्मा सामर्थ्य से आक्षिप्त हुए नियंता कर्ता और साधन रूप क्रिया के निमित्त वाला जगत के रूप में स्वयं ही व्याक्रियत वी आक्रियत अर्थात रूप से नाम रूप विशेष के निश्चय की मर्यादा से युक्त व्यक्तिभाव को प्राप्त हुआ नामा इस पद के असौ इस सर्वनाम से किसी प्रकार का विशेष न बतलाकर श्रुति नाम मात्र का प्रतिपादन करती है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 जिसमें स्वाभाविक विद्या से कर्ता क्रिया और फल का आरोप किया गया है जो सारे जगत का कारण है जिसके स्वरूप नाम और रूप स्वच्छ जल के मल रूप फेन के समान अव्याकृत रूप से स्थित हुए ही व्याकृत होते हैं और जो पूर्ण नाम रूप से विलक्षण स्वयं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है वह आत्मा अव्याकृत एवं आत्माभूत नाम रूपों को व्यक्त करता हुआ ब्रह्म से लेकर स्तंभ पर्यंत इन कर्मफल फल के आश्रयभूत एवं शुद्धादिमान समस्त देहों में प्रवेश किए हुए हैं। किंतु पहले कहा गया है कि अव्याकृत स्वयं ही व्याकृत होता है अब यह कैसे कहा जाता है कि परमात्मा ही अव्याकृत को व्यक्त करता हुआ इसमें प्रविष्ट है समाधान यह कोई दोष नहीं है क्योंकि यह परमात्मा ही अव्याकृत जगत रूप से विवक्षित है हमने कहा था कि सामर्थ्य से आक्षिप्त हुई नियंत्रता और करता एवं साधन रूप क्रिया के निमित्तों से युक्त अव्याकृत जगत ही व्याकृत होता है इसके सिवा अव्याकृत शब्द का इदम शब्द के साथ सामान्य अधिकरण होने से भी यही सिद्ध होता है जिस प्रकार यह व्याकृत जगत प्रेरक आदि अनेक कारण रूप निमित्त आदि विशेष से युक्त है उसी प्रकार वह अव्याकृत भी उसमें से किसी विशेष त्याग न करने के उनसे युक्त ही है में व्याकृत और अव्याकृत होने का ही अंतर है लोक में भी विवक्षा के अनुसार शब्द का प्रयोग होता देखा गया है जैसे गाँव आया है गाँव सुना है इन वाक्यों में कभी तो गाँव शब्द से निवास स्थान मात्र बतलाना अभिष्ट होने पर गाँव सुना है ऐसा शब्द प्रयोग होता है और कभी गाँव में रहने वाले लोगों की विवेक्षा से गांव आ गया ऐसा प्रयोग होता है तथा कभी दोनों की विवेक्षा से भी गांव शब्द का प्रयोग होता है जैसे गांव में प्रवेश न करें इस वाक्य में इसी प्रकार यहां भी यह जगत व्याकृत और अव्याकृत है इस वाक्य में अभेद की विवक्षा से आत्मा और अनात्मक का निर्देश हुआ है तथा यह जगत उत्पत्ति विनाशात्मक है इस वाक्य में केवल जगत का विपदेश है इसी तरह यह महान अजन्मा आत्मा है यह न स्थल है न अणु सूक्ष्म वह यह आत्मा ऐसा कारण रूप नहीं है ऐसा कार्य रूप नहीं है सर्वदा सब ओर से व्यक्त कर रखा है फिर उसने इसमें प्रवेश किया ऐसी कल्पना क्यों की जाती है किसी परिच्छिन्न पदार्थ द्वारा अपने से अप्रविष्ट देश में ही प्रवेश किया जा सकता है जैसे पुरुष से ग्राम आदि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 परस्पर विभेद है और उनका कर्ता अलग अलग नहीं है उसी प्रकार यह भी समझना चाहिए यह उसमें स्थिति का ही भावान्तर को प्राप्त होने पर संभव नहीं है तथा जो निरवय है और अपरिच्छिन्न होता है उसका एक स्थान से व्युक्त होकर दूसरे स्थान से संयुक्त होना रूप प्रवेश नहीं देखा जाता सिद्धांति उसका प्रवेश सुना गया है इसलिए यदि वह सवयव ही हो तो पूर्व नहीं शरीर रूपुर में रहने वाला आत्मा दिव्य और अमूर्त है वह निरअवय और निष्क्रिय है इत्यादि श्रुतियों से तथा सब प्रकार के व्यपदेश धर्मों का निषेध करने वाले श्रुतियों से ऐसा सिद्ध नहीं होता सिद्धांति आदि में प्रतिबिंब के प्रवेश के समान उसका प्रवेश हो तो पूर्वपक्ष नहीं क्योंकि वस्त रूप से उसका दूरस्थ होना संभव नहीं सिद्धांति द्रव्य के गुण के प्रवेश के समान उसका प्रवेश माना जाए तो पूर्वपक्ष नहीं क्योंकि वह किसी के आश्रित नहीं है जो नित्य प्रतंत्र और पराश्रित है, उस गुण के ही द्रव्य में प्रवेश का उपचार किया जाता है ब्रह्म का उस प्रकार प्रवेश करना संभव नहीं है क्योंकि उसका तो स्वातंत्र सुना गया है सिद्धांति यदि वह प्रवेश फल में बीज के समान हो तो पूर्वपक्ष नहीं ऐसा मानने से उसके सावयवत्व अतः यदि ऐसा माने की परमात्मा से भिन्न किसी संसारी ने ही इसमें प्रवेश किया है तो सिद्धांति ऐसा मानना ठीक नहीं क्योंकि उस इस देवता ने क्षण किया यहाँ से लेकर मैं नाम रूपों की अभिव्यक्ति करूं, यहाँ तक श्रुति से उसी का प्रवेश और अभिव्यक्त करना सिद्ध होता है तथा उसे रचकर वह पीछे से उसी में प्रविष्ट हो गया वह इसी प्रकार मस्तक के अंतिम भागों को कर उसके द्वारा प्रवेश कर गया वह धीर समस्त रूपों को जानकर उनके नाम रख उनके द्वारा बोलता रहता है तू कुमार है तू ही कुमारी है और तू ही वृद्ध होकर लाठी से लाठी के सहारे चलता है उसने दो चरण वाले शरीर बनाए रूप रूप के अनुरूप हो गया इत्यादि से भी परमात्मा से भिन्न किसी अन्य का प्रवेश नहीं होता फिर किंतु प्रविष्ट होने वाले पदार्थों का एक दूसरे से भेद हुआ करता है इसलिए परमात्मा का अनेकत्व तो प्राप्त होता है सिद्धांति नहीं एक ही देव अनेक प्रकार से प्रविष्ट हुआ एक होकर भी उसने अनेक रूप से संचार किया तुम एक ही अनेकों में अनुप्रविष्ट हो सर्वभूतें में निहित एक देव है वह सब में व्याप्त और समस्त भूतों का अंतरात्मा है इत्यादि श्रुतियों से ऐसा सिद्ध नहीं होता पूर्व पक्ष उत्पन्न किए हुए कार्यवर्ग के भीतर परमात्मा का प्रवेश होना संभव है अथवा नहीं है यह प्रश्न तब तक अलग रहे किंतु जो प्रविष्ट है वे संसारी है और उससे अभिन्न है इसलिए परमात्मा का भी संसारी होना प्राप्त होता है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 ऐसा मत कहो क्योंकि प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादी तो उपादेय के आश्रय से होने वाले विशेष को ही विषय करने वाले होते हैं। दृष्टि के दृष्टा को को मत देखो अरे विज्ञाता को किसके द्वारा जाने वह स्वयं अविज्ञात रहकर दूसरों को जानने वाला है इत्यादि श्रुतियों से प्रमाण जनित ज्ञान आत्माओं को विषय करने वाला नहीं है तो फिर कैसा है मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ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 यदि कहो कि आत्मा के लिए ही सब प्रिय होते हैं ऐसी आत्मार्थत्व को प्रकट करने वाले श्रुति होने से ऐसा कथन ठीक नहीं है तो ऐसी बात नहीं है क्योंकि जहाँ कोई अन्य होता है इस श्रुति के अनुसार उसकी अविद्या जनित आत्मार्थता मानी जाती है वहाँ कौन किसके द्वारा देखे वहाँ नाना कुछ नहीं है वहाँ एकत्व देखने वाले को क्या मोह और क्या शोक हो सकता है इत्यादि वाक्यों से ज्ञान दृष्टि में तो उनका निषेध होने के कारण आत्मधर्मत्व होना संभव नहीं है सिद्धांत से विरोध होने के कारण यह आत्मा का अयुक्त है <coughs> सिद्धांति ऐसा मत कहो क्योंकि युक्ति से भी आत्मा का दुखी होना सिद्ध नहीं हो सकता प्रत्यक्ष के विषयभूत तो दुख से आत्माविशिष्ट नहीं हो सकता क्योंकि वह स्वयं प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष का अविषय है यदि कहो कि जिस प्रकार आ, आकाश शब्द गुण वाला माना जाता है उसी प्रकार आत्मा का दुखित्व भी विषय हो तो होना, संभव नहीं। क्योंकि उसका एक का होना संभव है। को ग्रहण करने वाले प्रत्यक्ष विषय ज्ञान के द्वारा नित्य अनुमेय आत्मा को विषय करना संभव नहीं है यदि वह उसे विषय कर ले तो विषय के अभाव का प्रसंग उपस्थित हो जाए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 संयोगी द्रव्य को विकृत किए बिना कोई गुण कही आता जाता नहीं देखा गया तथा निरअव वस्तु को कहीं विकृत होते और नित्य वस्तु का वस्तु को अनित्य गुणों का आश्रय होते नहीं देखा गया आगमुक्त मत अवलंबियों ने आकाश को तो नित्य नहीं माना और इसके सिवा कोई दूसरा दृष्टांत नहीं है पूर्व पक्ष विकृत होने पर भी यह वही है ऐसा ज्ञान निवृत्त न होने के कारण वह नित्य ही है ऐसा माने तो सिद्धांति ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि द्रव्य पदार्थ के अवयवों में परिवर्तन हुए बिना विकार होना संभव नहीं है यदि कहो कि सवयव सा, अवयव होने पर भी वह नित्य है तो ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि सवयवय पदार्थ अवयव संयोग पूर्वक उत्पन्न होने के कारण उसके अवयवों का विभाग होना संभव है यदि कहो कि वज्रा वज्रादि में तो ऐसा नहीं देखा जाता तो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि उसकी अवयव संयोग पूर्व पूर्वकता का अनुमान किया जा सकता है अथा आत्मा का अनित्य गुणों का आश्रय होना संभव नहीं है पूर्व पक्ष किंतु यदि परमात्मा दुखी नहीं है और उससे भिन्न दूसरे दुखी पदार्थ का अभाव है तो ऐसी स्थिति में दुख की निवृत्ति के लिए शास्त्र का आरंभ होना व्यर्थ ही सिद्ध होता है सिद्धांति ऐसा मत कहो क्योंकि आत्मा में प्रभृत दशम संख्या की अपूर्वरूप भ्रम की निवृत्ति के समान शास्त्र अविद्या से आरोपित रूप दुखित्रम की निवृत्ति के लिए है तथा कल्पित दुखी आत्मा स्वीकार भी किया गया है जल में पड़े हुए सूर्यादि के प्रतिबिंब के समान व्याकृत कार्य में आत्मा का प्रतिबिंब के समान उपलब्ध होना ही उसका कार्य में प्रवेश है जगत की उत्पत्ति से पूर्व जो आत्मा उपलब्ध नहीं होता था वह व्यक्त कार्य की रचना हो जाने पर बुद्धि के भीतर उपलब्ध होने से जलादि में सूर्यादि के प्रतिबिंब के समान कार्य को रचकर उसमें प्रविष्ट हुआ सा लक्षित होता है ऐसा कहा जाता है जैसा कि वह यह आत्मा इसमें प्रवेश किए हुए है उन शरीरों को रचकर वह उनमें प्रवेश कर गया वह यह मूर्ध सीमा को विदीर्ण कर उसके द्वारा प्रवेश कर गया उस इस देवता ने अहो, मैं इस जीवात्मा रूप से इन देवताओं में प्रवेश कर इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध निरवय है उस आत्मा का एक दिशा देश या काल को छोड़कर अन्य दिशा देश या काल को प्राप्त होना रूप प्रवेश कभी संभव नहीं है तथा यह हम पहले ही कह चुके हैं कि इससे भिन्न कोई दृष्टा नहीं है इससे भिन्न कोई श्रोता नहीं है इत्यादि के अनुसार परमात्मा से भिन्न और कोई दृष्टा नहीं है तथा प्रवेश, स्थिति और लय का करने वाक्य आत्मोपलब्धि के ही लिए है क्योंकि आत्मोपलब्धि ही पुरुषार्थ है ऐसा सुना गया है जैसा कि उसने अपने को जाना अतः वह सर्वरूप हो गया ब्रह्मविद्ता ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है वह जो कि उस परब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म ही हो जाता है आचार्यवान पुरुष को ज्ञान होता है उसके लिए अभी तक देरी है इत्यादि श्रुतियों से तथा तब मुझे तत्वतः जानकर उसके पश्चात मुझ ही में प्रवेश करता है वही समस्त विद्याओं में श्रेष्ठ है क्योंकि उससे अमृत की प्राप्ति होती है इत्यादि श्रुतियों से भी सिद्ध होता है इसके सिवा भेद-दर्शन की निंदा होने से भी सृष्टि आदि का का दर्शन परक होना होना युक्त है, अतः तो कार्यस्थ आत्मा का उपलब्ध ही उसका प्रवेश है, ऐसा उपचार से कहा जाता है आ नखाग्रेभ्य अर्थात तो, नखाग्र पर्यत तो आत्मा का चैतन्य उपलब्ध होता है वह उसमें इसके समान प्रविष्ट है सो श्रुति बतलाती है जिस प्रकार लोक में क्षुरधान में जिसमें छुरा रखा जाए उसे क्षुरधान कहते हैं उसमें अर्थात नापित के मुंडना सामग्री औजार रखने के संदूक में उसके भीतर रखा हुआ छुरा उपलब्ध होता अर्थात उसमें अवहित तो छिपा हुआ प्रविष्ट रहता है अथवा जिस प्रकार विश्वम्भर अग्नि जो विश्व का भरण करने के कारण विश्वम्भर है उलाय नीड़ आनी यानी में छिपा रहता है इस प्रकार यहाँ इसकी अनुवृत्ति होती है वहाँ वह मंथन करने पर देखा जाता है तथा जिस प्रकार छुरा चुराधान के एक देश में स्थित रहता है और अग्नि जैसे काष्ठाधि में उसे सब ओर से व्याप्त करके विद्यमान रहता है इसी प्रकार आत्मा शरीर को सामान्य और विशेष रूप से व्याप्त करके स्थित है वहाँ वह और दर्शनादि देखा जाता है, अतः उस उस शरीर में प्रविष्ट उस क्रिया विशिष्ट आत्मा को लोग नहीं देखते, उन्हें उसकी उपलब्धि नहीं होती शंका किन्तु उस आत्मा को नहीं देखते यह तो अप्राप्त का प्रतिशीध है क्योंकि यहाँ दर्शन का कोई प्रसंग नहीं है समाधान यह कोई दोष नहीं है क्योंकि दुष्ट्यादिपरक वाक्यों का तात्पर्य आत्मिकव बोध होने के कारण उसका दर्शन प्रकृति ही है जैसा कि वह प्रत्येक रूप के अनुरूप हो गया है उसका यह रूप उसके दर्शन के लिए है इस मंत्र मंत्रवर्ण से सिद्ध होता है अब श्रुति प्राणनादि विशिष्ट आत्मा के दिखाई न देने में हेतु बदलाती है क्योंकि वह प्राणनादि क्रियावशिष्ट आत्मा अकृत्ना असंपूर्ण है उसकी असंपूर्णता क्यों है सो बतलाया जाता है प्राणन अर्थात प्राण क्रिया करने से ही वह प्राण यानी प्राण नाम वाला होता है यह है है। कि का करता होने से ही प्राण प्राणन ऐसा कहा जाता है किसी अन्य क्रिया से करने से नहीं जैसे कि लावक पाचक इत्यादि अतः उसमें क्रियांतर विशिष्ट उपसंहार संग्रह न होने के कारण वह असंपूर्ण ही है इसी प्रकार वक्ति वाक इस व्युत्पत्ति से बोलने यानी वदन क्रिया करने के कारण वह वाक है चष्टि चक्षु इस व्युत्पत्ति से देखने वाले यानी दृष्टा का नाम चक्षु है और शुण्वतिथि श्रोत्रम इस व्युत्पत्ति से जो सुनता है वह श्रोत्र है प्राणन एवं प्राण वदन वाक इस दोनों वाक्यों में आत्मा में क्रिया शक्ति का उद्भव दिखाया गया है तथा चक्षु, क्षुम शु, इन दोनों वाक्यों से विज्ञान शक्ति का प्रदर्शित किया गया है है। क्योंकि विज्ञान शक्ति नाम और रूप को विषय करने वाली होती श्रोत्र और नेत्र विज्ञान के साधन है तथा विज्ञान नाम रूप का साधन है क्योंकि नाम रूप के सिवा और कोई विज्ञ नहीं है तथा उनकी उपलब्धि में नेत्र और श्रोत्र है है है नाम और और रूप से साध्य जो क्रिया प्राण प्राण के आश्रित उस की अभिव्यक्ति में वाक साधन है है इसी प्रकार वायु और उपस्थ नाम की कर्मेंद्रिया भी है। वाक इन सब के उपलक्षण के लिए है यही सब व्या जगत है आगे यह सारा नाम रूप कर्म त्रय रूप ही है इस श्रुति से यही बात कही जाएगी मनुते मनम इस व्यत्पत्ति से मनन करने पर उसका नाम मनन मन हुआ मन ज्ञान शक्ति के विकासों का साधारण साधन है क्योंकि इससे आत्मा मनन करता है पुरुष ही करता होने पर जब मनन करता है तो मन इस नाम से कहा जाता है वे ये प्राणादि इस आत्मा के कर्म नाम अर्थात कर्मजनित नाम ही है ये वस्तुमात्र को विषय करने वाले नहीं है अतः ये संपूर्ण आत्मा वस्तु के द्योतक नहीं है इस प्रकार यह आत्मा प्राणनादि क्रिया से उस उस क्रिया के कारण होने वाले प्राणादि नाम और रूपों से व्यक्त होने अर्थात प्रकाशित होने पर भी पूर्णतया प्रकाशित नहीं होता वह तो इस प्राणनादि क्रिया समुदायों में से किसी क्रिया से विशिष्ट प्राण या चक्षु की अन्य विशिष्ट क्रियामय आत्मा का उप उपसंहार न करके मन के द्वारा यह आत्मा है इस प्रकार उपासना यानी चिंतन करता है वह नहीं जानता उसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि इस प्राणनादि समुदाय से विशिष्ट यह आत्मा अकृत्न असंपूर्ण है इसलिए वह अन्य धर्मों का उपसंहार न करने के कारण प्रभक्त यानी एक एक विशेषण से विशिष्ट होता है अतः जब तक यह मैं देखता हूँ मैं सुनता हूँ मैं स्पर्श करता हूँ इस प्रकार आत्मा को स्वाभाविक प्रय से विशिष्ट जानता है तब तक यह साक्षात रूप से संपूर्ण आत्मा को नहीं जानता तो फिर किस प्रकार देखने पर वह उसे जानता है इस कहती है आत्मा है इस इस कहती आत्मा आत्मा प्रकार ही ऊपर जिन विशेषणों को वर्णन किया गया है वे जिसके है उन्हें व्याप्त करने के कारण वह आत्मा कहा जाता है इस प्रकार संपूर्ण विशेषों का अपने में उपसंहार करने वाला होने से वह संपूर्ण है वह अपने वस्तुमात्र रूप से प्राणादि विशेष उपाधियों की क्रिया से होने वाले विशेषणों में व्याप्त है ऐसा ही मानव ध्यान करता है मानव चेष्टा करता है इस वाक्य से श्रुति कहेगी भी अतः वह आत्मा है इस प्रकार ही उसकी उपासना करनी चाहिए इस प्रकार अपने वास्तविक स्वरूप से ग्रहण किए जाने पर यह संपूर्ण है क्यों संपूर्ण है ऐसी आशंका करके श्रुति कहती है क्योंकि इस निरुपाधिक आत्मा में जिस प्रकार जल में पड़े हुए सूर्य प्रतिबिंब के भेद सूर्य में एक हो जाते हैं उसी प्रकार ऊपर बतलाए हुए प्राणादि कर्मजन्य नामों से कहे जाने वाले प्राणादि उपाधियों के कारण होने वाले संपूर्ण विशेष एक होते अर्थात अभिन्नता को प्राप्त हो जाते हैं आत्मे तेवोपासित तो यह अपूर्व विधि नहीं है क्योंकि यह एक पक्ष में स्वतः प्राप्त है जो जो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है आत्मा कौन सा है इस पर कहते हैं यह जो विज्ञान में है इस प्रकार की आत्मा का प्रतिपादन करने वाले श्रुतियों से आत्म विशेष ज्ञान उत्पन्न होता है तथा तहा स्वरूप के ज्ञान से ही उसमें होने वाली अनात्माभिमान बुद्धि अर्थात कारकादी क्रिया एवं फल की अध्यारोप रूपा विद्या निवृत्त की जाती है उसके निवृत्त हो जाने पर कामादी दोषों की संभावना न रहने से अनात्म चिंतन की संभावना नहीं रहती आत्मचित ही रह जाता है अतः इस पक्ष में आत्मोपासना का विधान करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह स्वतः प्राप्त है शंका आत्मोपासना की प्राप्ति पाक्षिक है अथवा नित्य है इस विचार को अभी रहने दो यह तो अपूर्व विधि ही है क्योंकि यहाँ ज्ञान और उपासना का एक ही अर्थ होने के कारण वह स्वता प्राप्त नहीं है न सवेद वह नहीं जानता इस वाक्य से विज्ञान का आरंभ कर आत्मे तेवपा तो इस प्रकार कहने के कारण यहाँ वेद और उपासन इन शब्दों की एक अर्थता ज्ञात होती है इससे इस, इस सबको जान लेता है आत्मा को ही जाना इत्यादि श्रुतियों से भी विज्ञान उपासना का ही नाम है और वह उपासना अप्राप्त होने के कारण विधि की योग्यता रखती है इसके सिवा स्वरूप में अनुवाद में पुरुष की प्रवृत्ति होनी भी संभव नहीं है इसलिए यह अपूर्व विधि ही है तथा तो कर्म विधि से इसकी समानता होने के कारण भी यही बात सिद्ध होती है जिस प्रकार यजन करे हवन करे इत्यादि कर्म विधिया है उनसे आत्मा है इस प्रकार उपासना करे अयि मैत्रीयी यह आत्मा दृष्टव्य है इत्यादि आत्मोपासना संबंधी विधियों का कोई अंतर नहीं जान पड़ता तथा विज्ञान भी मानसिक है इसलिए भी यह विधि है जिस प्रकार जिस देवता के लिए हविग्रहण किया जाए उसका वसटकार करते हुए मन से ध्यान करे इत्यादि रूप से मानसी क्रिया का विधान किया जाता है उसी प्रकार आत्मा है इस प्रकार उपासना करे आत्मा का मनन करना चाहिए निधि ध्यास करना चाहिए इत्यादि क्रिया का ही विधान किया जाता है तथा वेद और उपासना शब्दों का एक ही अर्थ है यह हम कह ही चुके हैं इसके सिवा इस वाक्य में भावना के फल करण और इति कर्तव्य रूपता तीनों अंश संभव होने के कारण भी यह विधि वाक्य है जिस प्रकार यजन तो करे इस भावना में किस उद्देश्य से किस साधन से और किस प्रकार यजन करे ऐसी आकांक्षाओं की निवृत्तियों के कारणभूत तीन अंश देखे जाते हैं उसी प्रकार उपासित इस विधान की जाने वाली भावना में किसकी उपासना करे किसके द्वारा उपासना करे और किस प्रकार उपासना करे ऐसी आकांक्षा होने पर आत्मा की उपासना करे मन से करे तथा करें इत्यादि शास्त्र से ही तीन अंशों का समर्थन होता है तथा जिस प्रकार दर्शपूर्णमास आदि शास्त्र के संपूर्ण प्रकरण का दर्शपूर्णमास की विधि के उद्देश्य रूप से ही उपयोग है उसी प्रकार उपनिषदों के आत्मोपासन संबंधी प्रकरण का भी आत्मोपासन की विधि के उद्देश्य रूप से ही उपयोग है नेति नेति एकम अशनाया अतीत इत्यादि शास्त्रवाक्यों का उपयोग उपास्य आत्मा के विशेष रूप को समर्पण करने में है तथा उसका फल मोक्ष या अविद्या की निवृत्ति है कुछ अन्य लोगों का कथन है कि उपासना के द्वारा आत्मा विषयक अन्य विशिष्ट विज्ञान की भावना करनी चाहिए उससे आत्मा का ज्ञान होता है और वही अविद्या की निवृत्ति करने वाला है आत्मा विषय वेद वाक्य जनित तो विज्ञान उसकी निवृत्ति करने वाला नहीं है इस विषय में ये वचन भी है उसे जानकर तद बुद्धि करे आत्मा का साक्षात्कार करे तथा तो उसका श्रवण मनन और निधि ध्यास उसका अन्वेषण करना चाहिए तथा तो उसे जानने की इच्छा करनी चाहिए इत्यादि समाधान ऐसी बात नहीं है क्योंकि इस वाक्य का कोई अर्थांतर नहीं हो सकता वो आत्मोपासी तो यह अपूर्व विधि नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि आत्म स्वरूप के कथन और अनात्म प्रतिषेध वाक्य जनित विज्ञान से भिन्न इसका मानसिक या बाह्यक अर्थव संबंधी कोई दूसरा अर्थ नहीं हो सकता विधि की सफलता वही होती है जहाँ विधि वाक्य के श्रवण मात्रा से होने वाले विज्ञान के सिवा कोई अन्य पुरुष प्रवृत्ति भी जानी जाए जैसे स्वर्ग की कामना वाला दर्श पूर्णमास यज्ञो द्वारा योजना करे इत्यादि वाक्यों में यहाँ दर्श पूर्णमास संबंधी विधि वाक्यों से होने वाला विज्ञान ही दर्श पूर्णमास का अनुष्ठान नहीं है वह तो अधिकारी आदि की अपेक्षा से पीछे होने वाला है किंतु नेति नीति इत्यादि आत्म वाक्यों से होने वाले विज्ञान के सिवा उससे दर्श पूर्णमाशादी के समान कोई और पुरुष व्यापार होना संभव नहीं है क्योंकि इन वाक्यों से होने वाला विज्ञान तो सब प्रकार के व्यापार की निवृत्ति का हेतु है अतः उदासी प्रवृत्ति का जनक नहीं हो सकता इसके सिवा एकम एवा द्वितीय तत्वसी इत्यादि वाक्यों और अनात्मा विज्ञान की निवृत्ति करने वाले भी है और उसकी निवृत्ति होने पर प्रवृत्ति होना संभव नहीं है क्योंकि अनात्म विज्ञान की निवृत्ति और पुरुष प्रवृत्ति में विरोध है पूर्व पक्ष किंतु वाक्य जनित विज्ञान मात्र से ही अब्रह्म एवं अनात्म विज्ञान की निवृत्ति नहीं हो सकती सिद्धांति ऐसा मत कहो क्योंकि तो वह है यह कार्य आत्मा नहीं है यह कारण आत्मा नहीं है यह सब आत्मा ही है एक ही अद्वितीय है यह अमृत ब्रह्म ही है इससे भिन्न कोई दृष्टा नहीं है इत्यादि वाक्य उस अनात्म का ही करने वाले हैं। ये तो विधी के विषय को समर्पण करने वाले हैं सिद्धांति ऐसा मत कहो क्योंकि इनका अर्थान्तर नहीं हो सकता ऐसा कहकर हम इसका उत्तर पहले ही दे चुके हैं आत्मा आत्मवस्तु के स्वरूप को समर्प करने वाले तत्व तो मसी वाक्यों से ही उनके श्रवण काल में ही आत्मदर्शन हो जाने के कारण द्रष्टव्य विधि से कोई अन्य अनुष्ठान कर्तव्य नहीं है इस प्रकार इसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है पूर्व पक्षों किन्तु बिना विधि के केवल आत्म स्वरूप के अनुवाद मात्र से ही पुरुष आत्मविज्ञान में प्रवृत्त नहीं हो सकता सिद्धांति ऐसा नहीं है क्योंकि आत्मविज्ञान तो आत्मवादी वाक्य के श्रवण मात्र से ही उत्पन्न हो जाता है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 विधि वाक्यर्थ को भी श्रवण करने में भी प्रवृत्त नहीं होगा इसलिए एक दूसरी विधि की आवश्यकता होगी इसी प्रकार उस विध्यंतर का अर्थ श्रवण करने में भी अन्य विधि के बिना प्रवृत्त नहीं होगा इस तरह अनावस्था का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा गुरुपक्ष तो भी श्रवण विज्ञान मात्र से वाक्य जनित आत्मज्ञान की स्मृति का प्रवाह तो दूसरी ही चीज है <coughs> सिद्धांति नहीं वह तो अर्थतः प्राप्त है जिस समय भी आत्म प्रतिपादक वाक्य के श्रवण से आत्म विषय ज्ञान उत्पन्न होता है उसी, सह, उसी समय वह उत्पन्न होने वाला ज्ञान ज्ञान आत्म विषय की निवृत्ति करता हुआ ही उत्पन्न होता है तथा तो आत्म आत्मविषयक मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर तद्जनित अनात्म वस्तु भेद विषयक स्वाभाविकी स्मृतियां भी नहीं होती इसके सिवा अनात्म वस्तु विषय स्मृतिया अनर्थ है ऐसा बोध हो जाने से भी उनकी आवृत्ति नहीं होती आत्मज्ञान हो जाने पर अन्य वस्तुएं से ज्ञात होती क्योंकि वे अनित्यता, दुःख एवं अशुद्धि आदि अनेकों दोषों से युक्त है और आत्म वस्तु उससे भिन्न स्वभाव की है अतः आत्मज्ञान होने पर अनात्म विज्ञान जनित स्मृतियों का अभाव प्राप्त होता है अंत आत्मयक तत्व विज्ञान संबंधी स्मृति का प्रवाह अर्थतः प्राप्त होने के कारण विधि का विषय नहीं है क्योंकि आत्म स्मृति तो शोक मोह भय श्रम आदि बहुत से दुख और दोषों की निवृत्ति करने वाली है शोक मोह आदि दोष तो विपरीत ज्ञान से ही होने वाला है इस विषय में उस अवस्था में क्या मोह है आत्मज्ञानी किसी से भी भय नहीं मानता हे जनक तू निश्चय अब प्राप्त हो गया है ग्रंथि टूट जाती है इत्यादि प्रमाण है पक्षो भी ज्ञान से से निरोध भी तो एक का साधन है, पर है यह कि वेद जनित विज्ञान अर्थांतर होने और शास्त्रांतर में मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्तव्य रूप से ज्ञात होने के कारण चित्तवृत्ति निरोध की विधेयता तो है ही सिद्धांति ऐसा कहना ठीक नहीं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 जो इस प्रकार जानता है अभय ब्रह्मा ही हो जाता है इत्यादि से सिद्ध सिद्ध होता है इसके सिवा निरोध भी किसी अन्य साधन से सिद्ध होने वाला नहीं है अर्थात आत्म विज्ञान और उसकी स्मृति के प्रवाह के सिवा चित्तवृत्ति निरोध का कोई अन्य साधन नहीं है यह बात भी हम उसे मोक्ष का साधन मानकर कहते हैं वस्तुतः तो ब्रह्म विज्ञान के सिवा मोक्ष का कोई दूसरा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 आत्मविज्ञान संबंधी विधि में भी उसका होना संभव है सो तुम्हारा यह कथन ठीक नहीं क्योंकि एकमेवा द्वितीय तो नेति ने अनंतरम अभा ब्रह्म इत्यादि वाक्यों के अर्थों का ज्ञान होते ही सब प्रकार की आकांक्षाएं निवृत्त हो जाती है तथा वाक्यार्थ के ज्ञान में पुरुष विधि से प्रेरित होकर प्रवृत्त नहीं होता उसके विध्यंतर का प्रयोग मानने से अन्वस्था दोष आता है यह हम ऊपर बतला चुके हैं इसके सिवा एकम एवा द्वितीय इत्यादि वाक्यों में विधि देखी भी नहीं जाती क्योंकि उसका पर्यवसान तो आत्म स्वरूप के अनुवाद मात्र में ही हो जाता है पूर्व वस्तु स्वरूप के अनुवाद मात्र होने से तो उनकी अप्रामाणिकता सिद्ध होती है अर्थात जैसे So, रुद्रम वह अग्नि रोया और वह जो रोया वही उस रुद्र का रुद्रत्व है इत्यादि वाक्य में वस्तु के स्वरूप का अनुवाद मात्र होने से उनकी प्रामाणिकता नहीं मानी जाती उसी प्रकार आत्म आत्मविषय वाक्यों की भी प्रामाणिकता नहीं है ऐसी बात हो तो सिद्धांति ऐसी बात नहीं है क्योंकि उन अर्थवाद्यों से आत्मार्थवाक्यों की विशेषता है वस्तु का का का अनुवाद ही वाक्य की प्रामाणिकता अथवा का अप्रामाणिकता का कारण नहीं है। तो फिर क्या है निश्चित फल वाले विज्ञान को उत्पन्न करना वह जिसमें है वही वाक्य प्रामाणिक है और जिसमें नहीं वह अप्रामाणिक है सो तो भाई हम तुमसे यह पूछते हैं कि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 वह मैं केवल मंत्रवितता ही हूँ आत्माव्यता नहीं हूँ मैं शोक शोक करता हूँ ऐसे मुझको हे भगवान शोक से पार कर दीजिए इत्यादि प्रकार के सैकड़ों वाक्य नहीं सुनते क्या रोदित इत्यादि वाक्यों में इसी प्रकार निश्चित और सफल विज्ञान है यदि नहीं है तो भले ही उनकी अप्रामिकता रहे उनकी अप्रामाणिकता से सफल और निश्चित विज्ञान उत्पन्न करने वाले वाक्यों की अप्रामाणिकता क्यों होनी चाहिए यदि उनकी अप्रामाणिकता मानी जाए तो दर्श पूर्णमासादी विषयक वाक्यों में ही क्या विश्वास किया जा सकता है पूर्व पक्षों दर्श वाक्यों की प्रामाणिकता तो पुरुष प्रवृत्ति संबंधी विज्ञान के उत्पन्न करने वाले होने से है आत्मज्ञान विषयक वाक्यों में यह बात नहीं है सिद्धांति ऐसी बात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 इत्यादि वाक्य प्राप्त विज्ञान की स्मृति के प्रवाह की नियम विधि के लिए ही है क्योंकि उसका अन्य अर्थ होना असंभव है पूर्व पक्ष किन्तु आत्मा शब्द के आगे इति शब्द का प्रयोग होने से यह अनात्मोपासना जान पड़ती है जिस प्रकार प्रियमित प्रियमितेद उपासित इत्यादि वाक्यों में प्रियादि गुण ही उपास्य नहीं है तो फिर कौन उपास्य है गुणमान ही उपास्य उपास्य है है है है उसी प्रकार यहां भी इति जिसके आगे है। ऐसे आत्मा आत्मा शब्द का प्रयोग होने से यही जान पड़ता है कि आत्मा के समान वाली अनात्म वस्तु ही उपास्य है। इसके सिवा आत्मा का उपास्यत्व तो बतलाने वाले वाक्य से इसकी विलक्षणता होने के कारण भी यह वाक्य अनात्मोपासन संबंधी ही है आगे श्रुति कहेगी आत्मा आत्मान लोकम उपासित तो वहाँ इस वाक्य में उपास्य रूप से आत्मा ही अविकृत है क्योंकि आत्मान मेव इस प्रकार आत्मान पद में वहाँ द्वितीया सुनी जाती है किंतु यहाँ द्वितीया नहीं सुनी जाती और आत्मेतोपासित तो इसमें आत्मा शब्द के आगे इति भी है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 अंतरतर है आत्मा ही को जाना इत्यादि पूर्व पक्षों किंतु शरीर के भीतर प्रविष्ट आत्मा के दर्शन का प्रतिषेध होने से उसका अनुपास्यत्व सिद्ध होता है जिस आत्मा का प्रवेश बतलाया गया है उसी के दर्शन का तम न पश्यति इस वाक्य के तम पद से ग्रहण करके निषेध करते हैं अतः आत्मा का अनुपास्यत्व ही सिद्ध होता है सिद्धांति यह बात नहीं है वह तो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 इस वाक्य से प्राणन आदि एक एक क्रिया से विशिष्ट आत्मा को असंपूर्ण बतलाना व्यर्थ होता अतः यह सिद्ध होता है कि जो एक एक क्रिया से विशिष्ट नहीं है वह आत्मा तो पूर्ण होने के कारण उपास्य ही है तथा तो आत्मा शब्द का जो उसके आगे इति शब्द लगाकर प्रयोग किया है वह आत्म तत्व को परमार्थ तथा आत्माशब्द और आत्म प्रत्यय का अविषय सूचित करने के लिए है नहीं तो श्रुति आत्मान उपासित तो आत्मा की उपासना करे ऐसा ही कह ऐसा ही कहती ऐसा कहने पर आत्मा में स्वतः ही शब्द और आत्म प्रत्यय की विषयता अनुमोदित हो जाती और ऐसा होना यह नहीं है यह नहीं है अरे मैत्री ये विज्ञाता को किस से जाने वह स्वयं स्वयं अविज्ञात किंतु दूसरों को दूसरे का विज्ञाता है वह स्वयं अविज्ञात किंतु दूसरों का विज्ञात है जहां से वाणी उसे न पाकर मन के सहित लौट आती है इत्यादि श्रुतियों के अनुसार इष्ट नहीं है और आत्मा रूप ही लोक की उपासना करे ऐसी जो श्रुति है वह अनात्मोपासना के प्रसंग की निवृत्ति करने वाली होने से कोई भिन्न प्रकार का वाक्य नहीं है पूर्व पक्ष किंतु पूर्णतया ज्ञात न होने में समान होने के कारण तो आत्मा और अनात्मा दोनों ही ज्ञातव्य है फिर इनमें से आत्मे तेवोपासित तो इस वाक्य के अनुसार आत्मोपासना में ही नित्न करने की आस्था क्यों की जाए अनात्मोपासना में क्यों नहीं सिद्धांति इस पर हमारा कथन है कि इन सब में यह प्रकृत आत्मा ही वदनीय गंतव्य है अन्य अनात्मा नहीं सर्वस्य इन पदों में निश्चय अर्थिका षष्टि है इनका इसका तात्पर्य अस्मिन सर्वस्मिन इस सब में ऐसा है यदय यम, यदयमात्मा अर्थात यह जो आत्मतत्व है वह सब में गन्तव्य ज्ञातव्य है <coughs> तो क्या अन्य ज्ञातव्य ही नहीं है ऐसी बात नहीं है तो क्या है होने पर भी उसे आत्म ज्ञान से भिन्न किसी ज्ञानंतर की अपेक्षा नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि इसमें आत्मा के जान लेने पर ही अन्य जो कुछ अनात्मजात है उसे सभी को पुरुष जान लेता है पूर्व किंतु अन्य पदार्थ के ज्ञान से दूसरे का ज्ञान तो हुआ नहीं करता सिद्धांत इसका निराकरण हम दुभ्यादि ग्रंथ से करेंगे किंतु यह आत्मा पदनीय गमनीय किस प्रकार है सो बतलाया जाता है जिस प्रकार लोक में पदसेंगो आदि के कुरसे, अंकित पद कहा जाता है। उस पदसे, उस पद के द्वारा खोजने वाला पुरुष जिसको पाना अपिष्ट है ऐसे खोए हुए पशु को पा लेता है उसी प्रकार आत्मा के प्राप्त हो जाने पर पुरुष सभी पा लेता है ऐसा इसका तात्पर्य है पूर्व पक्ष किंतु आत्मा को जानने पर अन्य सब को जान लेता है इस प्रकार यहाँ ज्ञान का प्रसंग होने पर अनुविंदित तो इस पद से जिसका कोई प्रसंग नहीं है उस लाभ की बात क्यों कही जाती है सिद्धांति ऐसी बात नहीं है क्योंकि ज्ञान और लाभ इनकी एक अर्थता ही विवक्षित है अज्ञान ही आत्मा का और तो लाभ है अतः ज्ञान ही आत्मा का लाभ है अनात्म लाभ के समान आत्म लाभ अप्राप्ति तो की प्राप्ति होना नहीं है, है।, है वहाँ ही आत्मा उपलब्ध करने वाला और अनात्मा उपलब्ध होने योग्य होता है वह अप्राप्त तो अर्थात उत्पाद आदि क्रियाओं से व्यवहित होता है तथा कारक विशेष के उपादान से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 अविद्या मात्र व्यवधान वाला ही है अतः विद्या से उसे दूर कर देना ही आत्मा का लाभ करना है इसके सिवा और किसी प्रकार का लाभ होना कभी संभव नहीं है इसी से लाभ में हमने ज्ञान से भिन्न किसी अन्य साधन की व्यर्थता बतलाई है अतः ज्ञान और लाभ इन दोनों की एक अर्थता में कुछ भी शंका नहीं है यह बतलाने की इच्छा से ही श्रुति ने ज्ञान का प्रकरण उठाकर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 इष्टजनों के समागम को प्राप्त हुआ है उसी प्रकार जो ऐसा जानता है वह कीर्ति और श्लोक इष्टजनों के साथ समागम लाभ करता है अथवा जो उपरयुक्त वस्तु को जानता है वह मुक्षुओं के अपेक्षित कीर्ति शब्द से कहे जाने वाले ऐक्य ज्ञान और उसके फल श्लोक शब्द से कही जाने वाली मुक्ति को प्राप्त करता है